द्रम कर श्रेनिया मेवा भद्रम पश्य स्त्रेस्तवाशे मत वैर आयु शांति शांति शांति के के के कारिका कारिका कारिका प्रकरण नंबर कर रहा था, जिसमें पूर्व कारिका से समूह प्राप्त जड़बल लोक लोकमात्र। उसके पूर्व का तस्मादित्व अद्वैत आत्मा को ऐसा स्वरूप जहां समझकर उस अद्वैत में ही अपने नित्य ध्यास करे बुद्धि को वहीं लगाए और अद्वैत जब दृढ़ होगा समानुप्राप्त पहले परोक्ष ज्ञान होगा बाद में दृढ़ होगा सम्यक प्रकार से प्राप्त करके जड़वल मैंने अपने पूर्व वृत्तांत किसी को पता है नहीं मैं ऐसा था वैसा था ऐसा था वो अहंकार का प्रतीक नब तो अद्वैत अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति तो फिर वह स्तुति आदि का प्रसंग नहीं होता जब द्वैत भाव में है गुरु शिष्यादि भाव है वहा आदि है स्तुतिक स्तुति है नमस्कार है उस स्थिति में जब पहुंचा हुआ होगा तीनों शरीरों से ऊपर की स्थिति में जब व्यक्ति पहुंचा है अद्वैत भाव में है फिर वहां आदि का संबंध नहीं क्यों स्तुति करने के लिए तीन चीज जरूरत है स्त्रोता चाहिए स्तुत्य वस्तु चाहिए स्तुति तो क्रिया होनी चाहिए स्तुतिक क्रिया के लिए स्तुति करने वाला हो स्तुति लेने वाला स्तुत्य व्यक्ति हो और स्तुति करने वाला हो उस स्थिति में स्तुति की संभावना है तो यहाँ पर सारा संसार को बाध करके उस अद्वैत भाग में बैठा हुआ होता है उस स्थिति में स्तुति आदि नहीं है है। तो कारिका में कहा था निस्तुति कार चला चल तश्चय कारिका है उस समय की बात है जब शरीर की अवस्था से ऊपर की अवस्था में पहुंचा हुआ है अद्वैत अवस्था में है स्तुति निर्गता स्तुति रिश्त जिस स्तुति निकल गई पहले करता था तब द्वैत भाव में था तो परापर देव की स्तुति करता था परमात्मा की स्तुति अपरदेव गुरु होते हैं उनकी स्तुति किंतु अब परापरदेव सब खो गए वो एक ही है जो परदेव है स्वयं हो गया अद्वैत में पहुंचा हुआ है निष्पति निर्गनमस्कार निर्गत नमस्कार निर वहां भी ऐसा ही निकल गया है नमस्कार जिसे पहले करता था अब नहीं निस्वधाकार वहां भी पहले पितरों को पिंड देता था पितृव्य स्वधा मातृभ्य स्वधा ऐसा बोलता था द्वैत अवस्था में पितृ अलग थे स्वयं अलग और स्वधा क्रिया अलग तब होता था अब ये अद्वैत अवस्था में संभव है सदाकार भी नहीं है पितृप्र सदा मातृप्र सदा पिंडदान करता था वो निकल गया देव आपसे ऊपर है वो आत्माभाव हाँ में है फिर ये भी नहीं हो सकता हाँ दो घर वाला होता है ज्ञानी अज्ञानी एक घर वाला होगा माने वो केवल बाह्य मिट्टी के घर को ही घर समझता है अथवा शरीर को घर समझता है मैं यही हूं करके बैठता है किंतु ज्ञानी कभी साधना विशेष अवस्था में आत्माकार वृत्त में बैठा हुआ है तो अचल घर में होता है आत्मा विभू है व्यापक है चलना संभव नहीं उस आत्माभाव में आत्माकार वृत्त में बैठा होगा तो अचल घर वाला होता है और फिर अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है कोई कैवल्य मुक्ति तो है नहीं हुई नहीं उसकी अभी शरीर पात हुआ नहीं है तो आगामी जो भोग है उसको देने वाला जो कर्म होगा पूर्वकर्म होगा पूर्वकृत इस इस जन्म का हो पूर्व जन्म का अनेक जन्मों का कौन सा कर्म आ जाएगा भोग क्या मिलेगा सुख या दुख मिलेगा कोई विषय को भोग करेंगे वो वो तरह से साक्षात का दो में से किसी का एक अनुभव करना यही होता है भोग शब्द स्पर्श रूप रस गंधा आदि जो भी इकट्ठा करे अंतिम परिणाम दो है तो सुख होना या दुख होना का नाम भोग तो वो द्वैत अवस्था में चलता था अब संभव नहीं है तो अद्वैत अवस्था में अचल निकेत वाला होकर के बैठता है और प्रारब्ध कर्म जब उसको विक्षेप करा देगा जैसे सुसुप्त से विक्षिप्त कराता है कौन कराता है पूर्वकृत कर्मों का संस्कार है नहीं तो इतने शांत अवस्था में पहुंचा हुआ है निद्रा की गोली खा करके गया था वहां से आना चाहेगा वो नहीं उसकी इच्छा नहीं है कोई व्यक्ति ने उठाया भी नहीं उसको एक समय स्वता जग जाता है स्वता नहीं जगा है वहां निमित्त के बिना कारण के बिना कार्य नहीं होता निमित्त जरूर है क्या निमित्त है जो आगामी कर्म जो भोग आगामी जो भोग है जगने के बाद जो मिलना है भोग सुख दुख जो कुछ मिलना है उसके लिए जो कर्म किया हुआ है पहले तो वो कर्म का संस्कार है उसके वो संस्कार उसको जगा देता है ठीक इसी प्रकार शरीर बुद्धि पूर्ण रूप से अभी गया नहीं जीवन मुक्ति अवस्था में है तो वहां से जब विक्षिप्त तो हो जाता है आगामी मान भोजन आदि के समय आ जाए उस समय में वो जग जाता है मैं उसके जो संस्कार है पहले खाता रहा है तो अब भी उसको भोग जगा देता है माने संस्कार इसलिए वो वहां से समाधि से नीचे उतर जाता है शरीर भाव में आता है फिर मनुष्य उचित व्यवहार करेगा थोड़ा करेगा उस काल को कहते हैं चलघन ये चलने वाला है शरीर शरीर में उतर करके व्यवहार करता है तो चल घर वाला हो गया और आत्मा का और वृत्ति में बैठा हुआ होगा वो तो अचल घर वाला चला चला अचल निकेत चल निकेत और अचल निकेत ऐसा दो घर वाला होता है ज्ञानी और अज्ञानी एक ही घर वाला होगा चल घर वाला ही है शरीर को ही को चाहिए मान के बैठा है आत्मा का वृत्ति बना नहीं सकता यतिर यादृश भवेश आगे कहा जो यति है प्रयत्नशील व्यक्ति है अद्वैत भाव में पहुंचने के लिए जिसने प्रयत्न किया कोई यदृश आधार संतुष्ट तो हो जाए प्रारब्ध के वर्ष में छोड़ दे भोग्य पदार्थों को तो जो कुछ मिलना है प्रारब्ध के दिन मिलेगा जैसे दुख को नहीं चाहते हैं मिलता है क्यों प्रारब्ध है वैसे सुख भी यदि होगा अच्छा काम किया होगा तो सुख भी आएगा दुख को दृष्टान्त बना करके इसके लिए प्रयत्न जैसे मिले उसमें संतुष्टि के व्यवहार करें किंतु शास्त्र अनुमत होना चाहिए शास्त्र ने जिसको निषेध किया उसका उपभोग आदि नहीं करेगा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा क्योंकि उसके पास संस्कार ही नहीं है कुछ भी कार्य करने के लिए संस्कार चाहिए संस्कार के बिना कोई कार्य कर नहीं सकता व्यक्ति उसके पास पहले जो उस अवस्था में पहुंचने से पहले द्वैत अवस्था में रहा होगा साधक अवस्था में रहा उस काल में कौन सा संस्कार था उसके पास में ऐसे खाद्य पदार्थ हो चाहे कोई भी व्यवहार हो गलत व्यवहार नहीं था बहुत सुलझा हुआ जीवन में था तभी वो स्थिति में पहुंचा है तो वो संस्कार ही नहीं है तो शास्त्र कार्य हो ही नहीं सकता उससे यदि कार द्वारा जो अनुमत अनुमत नहीं है वो कार्य नहीं आज शास्त्र के द्वारा जो अनुमत है अनुमोदन किया है शास्त्र ने उसी का संस्कार उसके पास है वो वस्तु आने पर अपने ले लेता है या दृश्य को के लेता है के जीवन है ऐसा हो जाए यदि उस काल में ऐसा कहा टीका चलनी है मंत्र के टीका तो हो थे ना। सरानी कहते हैं नकांक्षा पूर्वकम पूर्वाधाक्षराणी व्या चे कहते हैं जिज्ञासा दिखा करके पूर्व पूर्वार्ध जो है निस्तुति निर्नमस्कार उसके व्याख्या करते हैं कहा कया कहा में कहा कयाचर्चाचर्य लोकमाचर्य कैसे दिनचर्या करता है वो कौन, कौन सी व्यवहार करेगा, करेगा वो कौन सा व्यवहार करेगा वो मान जब अद्वैत भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है कयाचर्या लोकमाचर्य लोक, लोक व्यवहार कैसे करेगा किस प्रकार करे ये जिज्ञासा है उसके उत्तर में कहते हैं प्रश्न का उत्तर देते हैं स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जिता कोई कर्म नहीं स्तुति नमस्कार शोधा आदि कोई कर्म नहीं जो द्वैत अवस्था में होते थे सब अब अद्वैत अवस्था में पहुंचा हुआ है नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जिता त्यक्त सर्व पर यही क्षण लोके श्रणा पित्ते तीन प्रकार की माने इच्छाएं अनेक है किन्तु तो कोई भी इच्छा हो तीन में से एक में समावेश हो जाती है इसलिए तीन ही यहाँ बोलती है ये इच्छा ख्याति प्राप्ति की इच्छा है लोकेशन हम ऊपर बैठ जाए बाग्य नीचे बैठ जाए नमस्कार करें ऐसी इच्छा है लोकेशन है एक पुत्र है हमारे माने जन ज्यादा हो जाए जनबल बल होगा हमारा ज्यादा लोग हमारे पास हो जाए और वित्तीय शणा है धन की इच्छा है ये तीनों में सारे सारे जितने भी इच्छाएं होती है तीनों में समावेश हो जाती है तीनों कहा बाह्य एषण जितनी इच्छाएं हैं त्यक्त सर्व बाह्य शाह बाह्य इच्छाएं जितने भी बाह्य वस्तु की इच्छा जितने भी होती है सबको त्या, त्यागा हुआ हो जाता उसका त्यक्त त्यक्ता सर्व बाह्य शाह जिसने सारे के सारे बाह्य एसाए त्याग दी है सह त्यक्त बाह्य शाह बहु है माने बाह्य विषयों की इच्छा से रहित शब्द स्पर्श रूप रस गंगा आदि की इच्छा से रहित है ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाए एक अर्थ प्रतिपन्न परमहंस माने उसका अभिप्राय क्या है तक सर्व बाह्य ऐसा होगा कहते प्राप्त हो गया परमहंस पारिव्राज्य धर्म को प्राप्त हो गया परम हंस रूप में पहुंचा हुआ है विवेक का परम काष्ठा में है विवेक के परम काष्ठा में ज्ञान के परम काष्ठा में पहुंचा है जब जान लेगा अपने स्वरूप को पहचाना फिर लोकवासना उसकी उस संभव नहीं है वो तो शरीर में बुद्धि होती है तब लोकवासना होती है प्राप्त हो गया है परम हमसे पारी प्राच्य धर्म को प्राप्त हो गया है वो यह है कि जो सर्वकर्म वर्जित देव तथा सर्व बाह्य क्षण शब्दकार क्यों तो कहा एतम भमान विभा इत्यादि से यहतम्बई तम, तम आत्माओं मिलता लोक शरणाया पुत्र शरणाया वित्त शरणाशाया अथ भिक्षाचरम चरण दी ऐसा वाक्य है इस आत्मा को जान करके विद्युत मैंने आपात काल में जाना है किसी सुनी सुनाई में जाना हुआ है तब साधन सतुष्टाई करके साधना करके चला साधन करेगा या विद्युत्व कार्य अभी अपरोक्ष ज्ञान नहीं है ए तम, तम आत्मा उसी जिस आत्मा की चर्चा चल रही है उस प्रकरण की बात कर रहे हैं उसी आत्मा को विधिवा जान करके परोक्ष रूप से जान करके ही होगा लोकेषणाया पुत्राचरण जरती है लोके क्षण पुत्र से ऊपर उठ करके फिर भिक्षावृत्ति को प्राप्त होते माने सर्वकर्म छोड़ देते हैं संन्यास वृत्ति को प्राप्त होते हैं भिक्षावृत्ति को प्राप्त होना माने कार्य कर्म छोड़ दिया ऐसा हो जाते हैं ऐसा कहा श्रुति में है ये और गीता के पंचम अध्याय में कहा तदबुद्धय तदात्मा स्तम निष्ठा तत्परायण गच्छ पुनरावृत्ति कल तदुद्ध युद्धि यशा तद उसी आत्मा में ही बुद्धि है जिसके मन जिसका उसी में लगता है बाकी शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि में यह बुद्धि जिसका तदबुद्ध तस्वीन आत्मनि बुद्धि अंतकरण की वृत्ति पूरे आत्मा में ही है अहम ब्रह्मास्म में जिनकी वो तदबुद्धया ये लोग ऐसे लोग हैं तदबुद्धया तस्वीन बुद्धि ये जिनके बुद्धि उसी आत्मा में ही है ऐसे लोगों को तदबुद्धया कहा बहुत समाज के तदात्मा तद आत्मा मान स्वरूपम ये वही जो आत्मा तत्व ही स्वरूप है अद्वैत वस्तु ही अपना स्वरूप है जिनका शरीर आदि को अपने स्वरूप जो नहीं मानते हैं उस आत्मवस्तु को ही अपना स्वरूप तद माने आत्मवस्तु है आत्मा माने स्वरूप वही अपना स्वरूप है जिन लोगों का होते हैं तदात्मा न बहुत नहीं तन निष्ठा तस्मिन निष्ठा मान नितराम स्थिति ये शांति निष्ठा नितराम स्थिति को निष्ठा बोलते हैं हमेशा रहना उसी में रहना शरीर बुद्धि में नहीं उतरना वो आत्मा का और वृत्यु रहना वो निष्ठा है तनिष्ठा तस्मिन निष्ठा थे तन निष्ठा उसी आत्मा में ही जिन स्थिति है निरंतर स्थिति है उस उनको कहेंगे तन परम गति उसी को समझते हैं परम अयनम अयन माने गति वही आत्मा ही जिनका परम गति है उसी को परम गति मान करके चल रहे हैं जो लोग दूसरे के सहारा में तत्पराय उसे आत्मापराय जो होंगे ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है गंति अपन ज्ञान अनिर्धुत कलमशा उत्तरार्ध ने कहा वो अपना अपन को प्राप्त होते हैं फिर शरीर धारण नहीं करते वो क्यों ज्ञान अनिर्धुत कलमशाह ज्ञान के माध्यम से सारे कलमश माने धर्माधर्म जिन्होंने नष्ट कर दिया जो अगला शरीर के कारण कार था कौन धर्माधर्म कलमश का था धर्माधर्म चाहे स्वर्गीय शरीर दे नारी के शरीर दे धर्मा धर्मा, एक स्वर्ग का स्वर्गीय शरीर देगा एक नारी नारिकीय देगा कि बंधन में तो डालेगा ही तो यहाँ कलवा शब्द का तो होता है धर्म। सारा जिनका नष्ट हो गया है ऐसा उत्तरार्ध में वो अपनरावृति में गच्छन थी पर पुनरावृत्ति वापस नहीं होते अपनरावृति मार्ग पर जाते हैं ऐसे की तनका इत्यादि स्मृति श्रुति भी है और स्मृति भी है स्मृति हो गई एतम वैतम आत्मा विधि लोकया पुत्र पितायाथ बुक्षा चरम चरंती और स्मृति है भगवदगीता तत्पुत्रपरायण गुनरावृत्ति ज्ञान इत्यादि स्मृति भी है इसमें प्रमाण ऐसा कहा अब उस स्थिति में होता क्या है वो जब निश्चित निर्नमस्कार और निस्थाकार एवं हो गया है अद्वैत उस काल में प्रश्न होगा कि क्या अभी तो विधेयक कई बेल प्राप्त तो किया नहीं शरीर प्राप्त तो हुआ नहीं है अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है वो तो कहें कहीं आश्रय तो होना होगा न रहना तो होगा कहीं कहां रहता है वो कहते हैं, दो दो घर है उसका दो घर है ए, मिट्टी मुट्ठी का घर नहीं है उसका परमात्मा का दिया हुआ एक घर है एक घर स्वतः ही है अपना स्वरूप ही है दो घर है इसी अर्थ करते हैं चलम शरीरम चला चला निकेत अस्त में चल और अचल दो है निकेत दो होगा उसका चल और अचल तो चलम माने शरीरम चल ये शरीर है चलता रहता है आप कहते मैं बैठा हुआ हूं अभी भी चल रहा है सर्वे भावा क्षण परिणाम सत्य रित को सकते बोल गए हम बूढ़े हो गए तो जैसा पैदा हुए थे तो कितने साल के बाद कैसे हो गए? किस दिन बूढ़े हो गए कोई समझ सम सकते है? उत्तर दे पाए ये वैसे है लगता रहा किंतु कब बूढ़े हो गए पता नहीं चलता रहा है प्रतिक्षण बदलता रहा यह बदलता बदलता बदलता इतना बदल गया आगे पूरे बदल जाए प्रतिक्षण सारे संसार के पदार्थ ये नहीं कि एक साल होने के बाद में बदल जाए ऐसा नहीं प्रतिक्षण बदल रहा है क्षय हो है। बदलता जा रहा ऐसे पदार्थ है स्थलम शरीरम ये चल है प्रतिक्षण चलता रहता है आप कहते हम बैठे हुए हैं नहीं शरीर चल रहा है हास की ओर जा रहा है बदल रहा है प्रतिक्षण ऐसा है एक ही साथ बढ़ना और घटना नहीं होता हर क्षण में क्रिया हो रही है या वृद्धि क्रिया या हास क्रिया दो क्रिया है पहले पहले वृद्धि क्रिया होती बाद में हास क्रिया होती है, है। प्रतिक्षण ऐसा होते होते, होते। ऐसा बदला हुआ है तो यही है चलम शरीरम ये चल शरीर है क्योंकि प्रतिक्षण इसमें क्रिया है आप चाहे सोए हुए हो चाहे बैठे हुए हों हो, किंतु तो शरीर में क्रिया हो रही है या तो वृद्धि रूप क्रिया है या बढ़ता है या घटता है कुछ ना कुछ हो रहा है विपरीत होता जा रहा है एक ही साथ नहीं हुआ ये विपरीत बना प्रतिक्षण होते होते ऐसा प्रतिक्षण क्रियाशील है सारे पदार्थ जितने भी संसार में यासक मुनि ने कहा सर्वे भावा पदार्थ जितने भी वस्तुएं हैं संसार में क्षण परिणामी ना प्रत्यक्षण परिणामी है बदलते हैं प्रत्यक्षण बदलते हैं क्षण क्षण में बदलने वाले प्रत्यक्षण बदल, बदल इनके क्रिया होती रहती है बदलते हैं रीते ची दिशा चेतन शक्ति का बदलाव नहीं है जो गो चेतन शक्ति को छोड़कर बाकी सबके सब पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले हैं क्रिया होती है चलम शरीरम इसलिए चल है शरीर यह नहीं मैं बैठा हुआ हूं तो चल नहीं नहीं समझना उस काल में भी चल है शरीर चलम शरीर चल शरीर है क्यों प्रतिक्षण बातें आ रही है प्रतिक्षण अन्यथा हो रहा अन्य प्रकार हो रहा है बदल रहा है आज आप जो शीशा देखते हैं कल भी देखेंगे आप कहेंगे वही हों तो बदल चुका है कई बदल चुका है पहले काले काले दाढ़ी थे किस दिन सफेद हो गया दाढ़ी नहीं बता सकते हर क्षण क्रिया हो रही बा तभी हुआ आपको वैसा ही लगता है प्रतिक्षण क्रिया है क्या चलम शरीरम प्रतीक्षण अन्यथा भात प्रत्येक्षण ये अन्यथा, अन्यथा है अन्य प्रकार बने चलायमान है किया है तो कभी ज्ञानी चल शरीर में होता है और घर उसका चल बनता है जब देहात्मा भाव में आएगा आगे प्रारंभ कर्म का जो संस्कार उसको जगा देता है आत्माकार वृत्ति से जगा देगा आगे का भोग जो भोगने का होगा सुख दुख जो भी उसके प्रारब्ध आधार होना उसके लिए संस्कार उसको विक्षेप कर देता है जग जाता है जैसे सुशुद्ध में व्यक्ति जगता है उसी प्रकार वहां भी समाधि से जग जाता है तो उस काल में चल घर वाला हो जाता है माना मनुष्यकार वृत्ति बन जाती उस काल में अचलम आत्म और अचल घर क्या है उसका आत्म स्वरूप है अपने स्वरूप में रहता है अचल घर में रहते है व्यापक है अचलन आत्म तत्व व्यापक है, है।, है। आकाश में चलना संभव नहीं है यह भौतिक आकाश भी नहीं चलता किन्तु आत्मा जो विभु कहाँ चलेगा जो सर्वत्र हो उसमें क्रिया हो नहीं सकती है अचल शरीर है यह आत्मा है तो दो घर कभी आत्मा का हर वृत्ति में पड़ा है कभी थोड़ा शरीर आकार आ जाता है। ये, ये है चलो कैसे होता है तो कहते हैं यदा कदाचित कभी ऐसी स्थिति आ जाती है उसके जीवन में कभी यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्त क्योंकि अगला जो भोग भोगना है भोजनादि करना है आत्माकार वृत्ति में बैठा हुआ था तो वो आगे के जो भोग भोगने का निमित्त वहां संस्कार बना है उसके लिए विक्षेप हो जाता है उतर आता है शरीर भाव में विक्षिप्त होना है ना शरीर भाव में आ जाता है यही कहते हैं यदा कदाचित कभी भोजनादि व्यवहार निमित्तम निमित्त व्यवहार के निमित्त जो है निमित्त आत्मस्थितिम विस्मृत वहां ले जाकर अन्वय करना है भोजनादिव्यवहार निमित्तम आत्मस्थितिम विस्मृत्य आत्मस्थिति को भूल जाता है वहां ले जाके अन्वय करना है बीच में उसी की व्याख्या करना यदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्त आकाशवद अचलम रूपम अपना स्वरूप था आकाश के समान अचल था पर विभु है अचल स्वरूप को भूल जाता है इसलिए क्या निमित्त बना भोजनादिव्यवहार जो अगला भोजनादि व्यवहार आने वाले हैं जो उसको सुख दुख मिलना है वो भोगना है वो अभी बाकी है जीवन मुख्य अवस्था में है ठीक है यदा कदाचित भोजनादिव्यवहार निमित्तम आकाशवद अचल रूपम आत्म त्मनो अपना जो स्वरूप है आत्मन मैं अपना स्वरूप जो आत्मतत्व है उसको निकेतम आश्रयम उसका निकेतता वो आश्रय का आत्मस्थिति में विस्मृत है आत्मस्वरूप स्थिति को भूल जाता है क्यों निमित्त है आगे के जो भोग आत्मा का समाधि में बैठा था आगे का भोग कर उसका जो कर्म था वो संस्कार है उसका वो वह कराता उठाता जैसे सुसूप से व्यक्ति उठ जाता है कोई नियम नहीं है इतने घंटे में उठना कभी ज्यादा समय में उठेगा कभी कम समय में उठेगा तो विस्मृत्या मान्य थे फिर वह कुछ काल में जो अहम मानेगा आत्मस्थिति को भूलने के बाद अहम किसमें मानेगा शरीर में मानेगा शरीर में अहम मानेगा अहम इति मान्य थे तदा यदा जब ऐसा मानता है शरीर को आत्माभाव में मानता है अहम मानता है तथा नहीं तदा पाठ है गलत छपा हुआ है तदा चलो देहो निकेतो ऐसे उस हाल में चल माने शरीर निकेत है जिसका चल शरीर निकेत है घर है जिसका ऐसा हो जाता है। चलो देहो निकेतो इससे स्वयं सो अयम एवं चला चलो निकेतो दो घर वाला हो गया आत्मस्थिति को भूल करके जब तो शरीर भाव में उतर आता है क्यों तो निमित्त है आगे का भोग का संस्कार उस निमित्त है वहां तो उस स्थिति में चल देह वाला हो जाता है ये बात चला में नहीं देता है विद्वान और जिज्ञानी ऐसी स्थिति में होता है न पुनर्बाह इस मकान में रहने वाला नहीं होता बाह्य विषय जो शब्द स्पर्श रूप में आश्रित होने वाला नहीं होता विषय बाह्य विषय आश्रय वाला नहीं है बाह्य विषय विषया आश्रय हो अज्ञानी नाम वो तो बाह्य विषय आश्रय हो जाएंगे अज्ञानी ये न पुनर्बाहषय आश्रय बाह्य विषय में नहीं जाता बाह्य घर में रहता नहीं ज्ञानी कभी भी ऐसा सच्चा वो वो जो ज्ञानी है यादृक्ष यादृक्षिक हो जाए यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो भी मत्सर हाँ ऐसा गीता में सम सिद्धाव सिद्धौ कृत्वर्त गीता में है यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो जाए कैसा मिले जो मिले में भिक्षा है तो भिक्षा औसत होता है औसत के लिए फिर स्वादवर्णम नाच्यता विधि प्रसाद प्राप्त न संतुष्टता ऐसा उदेश है सन्यासियों के लिए क्षुद और व्याधि रूपी एक व्याधि लगी हुई है तुम्हारी आजीवन की व्याधि आई जन्म से लेकर एक तक की व्याधि है छुद, रूपी भूख इसकी चिकित्सा करो व्याधि आ तो दवाई करनी है दवाई देनी पड़ेगी चिकित्सा शता चिकित्सा करो इसकी तो क्या करना है छुद व्याधि से चिकित्सता प्रतिदिन प्रतिदिन औसत देना इसको क्षुदारूपी रोग लगा हुआ है जैसे बच्चा पैदा होता है तब तक तो दूध भूंढता है माँ का स्तन है, गधि लग गई और कब तक रहेगी जब तक जीवन है तब तक है व्याधि छुद व्याधि से चिकित्साम उसकी चिकित्सा कीजिए आप प्रतिदिन प्रतिदिन करना <coughs> क्यों सदम औषधम भुजदाम भिक्षारूपी औषध को भोजन करना लेना दवाई खिलाना उसको क्षारूपी व्याधि के शांत करना भिक्षारूपी औसत का सेवन कीजिए आप किंतु भिक्षारूपी रूपी औसत में औसत जब लिख देता है डॉक्टर आप कडवा है या मीठी है कडवी है सब बोलते हैं खाते हैं स्वाद वन न तो याचता सुस्वाद वन की याचना न करे विधिवसाद प्राप्त न संतुष्टता प्रार्थिक बल पर जैसा मिले उसे में संतुष्टि करना यह नहीं कि ऐसा ऐसा नहीं अथवा अड़ह देके के जाना आज ऐसा बना देना ये भिक्षा नहीं विधिवसात प्रारब्ध वसात कभी घी घाना कभी गुटी भर चाना कभी वह भी मना साधक जीवन में ऐसा बोलते है कभी प्रारंभ वेग है अपने जो वैध संपत्ति तो छोड़ के चल दिया है जहां भी था कुछ तो था ही होगा अब अवैध संपत्ति के लिए क्या लालच करना है तो कभी घी घना कभी प्रारब्ध बस ऐसा अच्छा कर्म होगा तो मालपुड़े आदि भी आ सकते हैं प्रार कभी ऐसा भी दिन आ सकता है क्योंकि याचना नहीं करना माल ही लेना है ऐसा नहीं विधिवसात प्राप्त न संतुष्टता तो साधु लोग बोलते हैं कभी घी घना कभी बुट्ठी भर चना वो भी प्रारंभ है उतना ही मिलना था कभी वह भी बना निर्जला एकादशी भी करना पड़े कोई बात संतुष्टि होनी ऐसा है इसी को यदृक्षा बोलते हैं प्राप्त ग्रास, ग्रास देह स्थिति कौपीण आच्छाद्रास जैसा मिला वैसा प्राप्त हो किंतु तो सामान्य व्यवस्था ले ज्यादा व्यवस्था न ले कैसा कौपिन लज्जा के लिए कौपिन की आवश्यकता होगी जैसा मिल गया कोई देता है मिला टाइम और अच्छा शरीर ढकना है हम ठंडी गर्म सहन नहीं कर पा रहे हैं तो कौपेन और अच्छा आच्छादन शरीर को ढकने का साधन और ग्रास मात्र जितना पेट में जाए उतने का संग्रह करना ग्रास मात्र जितने ग्रास जाए उतने संग्रह ज्यादा संग्रह नहीं करना श्रीमद भागवत लिखा है यावत गृहत जठरं तावत स्वत्व ही देही अधिकम यो भिमन्यता सस्ते नो दंड जितने से पेट भर जाए उतने में अधिकार है प्राणियों यावत ग्रीत तावत सरपम उतने में अधिकार है देखी नाम प्राणियों जो ज्यादा अभिमान करता है सस्ते ना वो चोर है वो दंड हति वो दंड के योग्य होता है उसको दंड देना चाहिए भागवती कहा जितने से पेट भर जाए आने हमें पशुओं से ये शिक्षा लेनी चाहिए जीवन पूरा करते कि नहीं करते पशु करते किंतु तो जंगल में जाते हैं बढ़िया घास मिले कुछ खाना और बोझ करके लाते हैं? नहीं लाते कल के लिए तृप्त चले जाते हैं जीवन तो पूरा कर ही लेते हैं और हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई है हम पीढ़ी पीढ़ी तक के लिए संग्रह करने की इच्छा पशुओं से भी हम गए गुजरे हैं वो तो जितने विषय पेट भरे उसे में तृप्त है यदृच प्राप्त कौपिना आछ्छादन द्रास मतदे ये यादृश्छको वो अनायास प्राप्त वो भी। याचना नहीं करनी स्वाद याच्यता शंकरचार्य ने कहा है। याचना नहीं मांगना नहीं बिना मांगे मोती मिले मांगे मिले सो पानी। कह कबीर रक्त समान जिसमें खींचाता ऐसा कबीर जी बोलते बिना माघे जो बोले मोती के समान है इतने कीमत हो जाती है मोती नहीं जो मिले वो मोती के समान है और माघे मिले सो पानी मागने पर मिलता हो उसो पानी के समान सो और वो रक्त के समान है जिसमें खींचाता नहीं वो देना नहीं चाहता है लेना चाहता है खींचाता नहीं हो रही कहा कबीर वह रक्त समा जा में खींचा नहीं प्राप्त वो भी अनायास प्राप्त याचना नहीं करना अनायास प्राप्त जो कौपिन आच्छादना शरीर ढकने का जो साधन होगा और ग्रास पेट के साधन जो होगा सामान्य देह स्थिति देह स्थिति के संतुष्टि करे ज्यादा संग्रह करने की इच्छा न करे ऐसी स्थिति हो जाए ये कहा ठीक से विमान वर्णाश्रमाभिमानवत तर्मसु वर्तमान से कथम विदेश कहते महाराज वो जो जीवन बुद्धि अवस्था में बैठा होगा किसी न किसी वर्ण का अभिमान होगा उसको मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ कोई वर्ण का अभिमान <coughs> और आश्रम का अभिमान होगा कोई, हो कोई मैं ब्रह्मचारी हूँ बोलता होगा कोई मैं गृहस्थ हूँ बोलता होगा कोई वानप्रस्थ हूँ ऐसा अभिमान होगा कोई सन्यासी हूँ अभिमान होगा वर्ण और आश्रम वो सब में लगे हुए हैं शूद्र हाँ। का केवल वर्ण होता है आश्रम नहीं होता बाकी तीन जातियों के वर्ण और आश्रम दोनों जुड़े हुए होते हैं। आश्रम अभिमान अवतः जो अभिमानी है वर्ण और आश्रम के अभिमानी मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं वर्ण का अभिमान है और आश्रम का अभिमान मैं ब्रह्मचारी हूं या गृहस्थ हूं या सं्यासी हो या हूं कोई अभिमान है तो वर्णाश्रम अभिमान वालांत है उसका तत्त कर्म सु वर्तमान वर्णाश्रम में अभिमान रखने वाला उस, उस कर्म को करता रहेगा अपने वर्णाश्रम विवाश्रम वि जब अभिमान है मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम का हूँ उससे उचित कर्म कर रहा कोई व्यक्ति वर्णाश्रम अभिमान होता है तत्त कर्म सु वर्तमान से उस कर्म में रहने वाले का उस व्यक्ति का कथम इदम विशेषण ये निश्चुति निरस्कार निश्चो आकार विशेषण कैसे बनेंगे सारा कुछ तो अपने वर्णास्त्र विहित कर्म करते स्तुति भी करनी पड़ेगी नमस्कार भी करना पड़ेगा पितरों को पिंडादी पिन्न, गिरस्त होगा तो नहीं पिंडदान नहीं करना उसने ये शंका हो विशेषण ये जो निस्तुति निर्नमस्कार निस्थाकार है विशेषण कैसे लग जाएगा उसको ये शंका हो इसको कारण कहते हैं त्यक्त इत्यादि शब्दों से ना ठीक त्य सर्व भाइय भाष्य में ऐसा कहा सब त्याग दिया उसने मैं हूं, ही हूं, भी अभिमान अद्विता में कहा किस को बोलते हैं शरीर को ब्रह्मचारी जा रहा है ब्रह्मचारी आ रहा है शरीर को ही बोलते हैं वर्ण और आश्रम जो भी धर्म है शरीर गए हमारा आत्मा का नहीं है ये कहा इसलिए जिसने सर त्यक्त सर्ववाह्य सर्व भाष्य में कहा था सारे बाह्य येषण त्याग दी जिसने उसको वर्णाश्रम की इच्छा भी नहीं होती होता है ऐसा परमहंस से पारिप्राज्यम प्रतिपत्तम अशतक्यम अप्रामिक्रुति स्मृति है जो परमहंस है उसको पारिप्राज्य धर्म प्राप्त करना संभव नहीं है क्यों तो अप्रामाणिक है प्रमाण नहीं उसके लिए आर्य ज्य धर्म के विषय में प्रमाण नहीं है इसी शंका कर उत्तर देते हैं ऐसा मत कहना श्रुति में भी श्रुति प्रमाण भी है स्मृति प्रमाण भी तो दोनों प्रमाण देना चाह रहे हैं एकुति देते हैं एक वही आत्मा विदिता हाँ लोक पित्ताय से पुत्र से व्यवशाचर्य करती है पारिप्राज्य के लिए है ना श्रुति पारिपराज्य के ग्रहण करती प्रमाण और स्मृति में कहा तदबुद है तदात्मान स्तनिष्ठा तत्परायण स्मृति बोल रही है जिसके उसी में ही सारी वृत्ति लगी हुई है अन्यत्र वृत्ति नहीं है और उसी में ही अपना स्वरूप समझ रहा है उसी को अपना स्वरूप समझ रहा है उसी में तल्लीन हो रखे हैं और उसी में निरंतर स्थिति है जिनकी और तत्परायण है तत्परता उसी में है अन्यत्र नहीं है तो वो राज्य होगा और क्या होगा ये ठीक है मैं देख विदित्वा आपातिक वेदना आत्मान विदित्वाया दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं है विदित्वा में, इस में। आपातिक है। किसी प्रकार से सुने सुनाई में ज्ञान हो गया उसके बाद साधन चतुष्ट संपन्न होकर के फिर आगे जाकर सर्वन से ज्ञान होने वित्तान के लिए ये आपातिक विज्ञान है विदित्वा श्रद्धे का आपातिकातिक ज्ञान है आपातिका ने तीन नंबर कहा अप्रामाण्य ज्ञान स्कम में के द्वारा के घेरे में पड़ा हुआ है आक्रांत आकरा, है प्रामाण्य ज्ञान नहीं है विदित्वा पर नहीं आगे जानेगा वो तो साधन चतुष्ट से पहले ही इतना करने के बाद लग जाएगा विवेक हो गया साधन चतुष्ट में एक हो गया उसके बाद लगना लग्न उसके साधन में लगना है सर्वण मन ध्यान आदि करेगा तब जानेगा एका इति आपाति विद्धान वित्थान हेतु आगे वित्ताय वीक्षाचर्य चरती मंत्र में ऐसा है आगे एतं वही आत्मा मिलता लोकताय वो बिथा का कारण है ये आपाति ज्ञान हल्का फुल्का ज्ञान हो गया सुन सुनाई में तो फिर वो उठता है लोक इणा वित्त पुत्र से उठ जाता है उठ करके वृक्षाचर्य करता है धर्म का स्वीकार करना है विद्युत यदि आपातिकम वेतन विन हेतु आगे जो वित्थान पद है श्रुति में उसके लिए कारण बताए विदित्वा को जाने भी ना उठेगा भी नहीं ना जानना पड़ेगा आगे तदबुद्ध स्तार का तत्पर आया समाज दिखाना चाह रहे हैं जो गीता का श्लोक है उसका वही तस्वीन परस्मिन वस्तु जो परमात्मा है आत्म तत्व है उसी में ही अर्थ है तस्मिन एवं उसी दन्त्था दन्त्था में ही अन्यत्र नहीं बुद्धि जिनका वृत्ति वही परमात्मागार वृत्ति ही है जिनकी तस्विन एवं परस्मिन वस्तु विषयांतर व्यावृतः अन्य विषयों से व्यावृत है वृत्ति जिसकी बुद्धि वृत्ति बुद्धि ये विषयांतर से पृथक हो गई बुद्धि उसी में डूबी हुई है उन लोगों को कहेंगे तदबुद्ध युगुरी समासन बुद्धि यशाम ते ये उसी परमात्मा भाव में ही बैठे हुए हैं शरीर में नहीं उनको तदबुद्ध कहा गीता के पंचमत है फिर तथा कहा वो तथा माने तदबुद्ध है इसे प्रकार आगे तदात्मा का अर्थ करते हैं तदेव परम वस्तु आत्मा मान निप निरुपचरित स्वरूप यद आत्मा आत्मा माने स्वरूप तदेव माने जो परम वस्तु है वही आत्मा है स्वरूप है जिनका देहादि जिनको स्वरूप नहीं अब उसी परमात्मा ही जिनका स्वरूप हो गया उनको कहा तदात्मा बहु समाधिक तदेव परम वस्तु वही जो परम वस्तु है आत्मा माने निर्भर चरित तो में ऐसा ऐसे गौण नहीं मुख्य स्वरूप बन गया जिनका उपचरित होता तो गौण और निर्भर माने मुख्य मुख्य स्वरूप हो गया जिनका ऐसे लोगों का कहा तदात्मान गीता में ऐसा कहा है। ऐसा तथा उच्चनते तथा उच तदात्मान शब्द कहा जाते, जाते हैं आगे तनिष्ठा पद है गीता में उसके लिए अर्थ करते हैं समाज दिखाते तस्मे व परस्मिन आत्मा ने निठा निश्चय स्थिति रेशा नि स्थिति निष्ठा धीरपूर्वक स्था धातु से सिद्ध विदादिप्य अंग सूत्र से अंग करके और अजापष्टाप से ताप लगा करके निष्ठा सब ग नित्राम स्थिति निरंतलतर विषय में रहना है उसका नाम है निष्ठा किसी विषय में लगन जो बोलते हैं हिंदी में लगन कहते हैं लगन है उसमें या निष्ठा शब्द बोलते हैं उसके बिना बेचैन हो जाता है उसे में स्थिति है जिसकी जैसे शराबियों का शराब में निष्ठा है कहीं से भी करके पहुंचेगा वही ऐसे निष्ठा तस्मिन एवं परस्मिन आत्मा जो पर, परमात्मा संसार से परितत्व आत्मतत्व है उसी में ही निष्ठा माने, मानी निश्चय ना स्थिति निश्चयपूर्वक स्थिति है बैठे जिनकी स्थिति रहना है जिनकी ऐसे ते तथा ते तथा मैंने तन ये तो में कहा तन निष्ठा आगे तत्परायण का अर्थ करते हैं तदेव आत्मभूतम परम वस्तु परम आयनम् मानी परागति रेशा जो आत्म स्वरूप वस्तु है वही परम आयन है मानी परागति है परम गति उसी को समझते हैं जो लोग उनको कहा तत्परायण ये कहा तत्परायण आदि शब्द शब्देना वहां पर इत्यादि स्मृत दिया है भाष्य में आदि भी लगा दिया आदि शब्द से क्या लेना है करे आदि शब्द न सर्व कर्माण मनसा इत्यादि सर्व कर्माण मनसा संघते सुखम बसे नव द्वारे पूरे देही नव पूर्व नकार वही पंचम अध्याय में है सारे कर्मों को मन से परित्याग करके नव में रहता है नव दरवाजा वाला घर में रहता है इस पूर्व देने आत्मा न ना करता करता है है कराता कुछ कुछ करवाता भी भी नहीं कुछ भी नहीं α, ए, और स्मृति को लेना आदि आदि शब्द से कहा स्मृतिकुल आदिश्देन सर्वर्मा मनसाद वाक्यकर्मा मनसा इत्यादि संयसुखम वसी हव द्वार देहि नुर्व इद्य है कला पुनो देहो विदुशो निकुत तत्र दे अचल देह तो हो गया उसका आत्मा अपना स्वरूप हो गया स्वरूप स्थिति में रहता है तो अचल देह है बाहर कम रहेगा, रहेगा। यही कहना चाहते हैं प्रश्न है कदा पुनः चलो देहो विधि चलायेमान शरीर आश्रय कब होता है उस विज्ञानी का विद्वान का वो तो आत्मा में आश्रित तो होकर बैठा था शरीर में कैसे उतरता है अहम मनुष्य बुद्धि कैसे करेगा वो कब करता है ये प्रश्न आया तो इसके उत्तर में कहते हैं यदा करके भाषा में कहा यदा कदाचित इसका कोई नियम नहीं है कभी भी हो सकता है समाधि में बैठा सुसुप्ति से विक्षित माने उतर माने जागरूक में या स्वप्न में आने के लिए क्या ये, ये कोई समय का सीमित शी, कुछ है क्या कुछ नहीं है? कभी तीन घंटे के बाद उठता है कभी आधा घंटे में उठ जाता है जैसे आगामी भोग है उसके लिए जो कर्म किया हुआ है पहले इस जन्म में हो पूर्व जन्म में कभी जन्म में कर्म किया उसका संस्कार वहां जगा देता है उसको विक्षभ करा देता है उठ जाता है वैसे वहां भी है यही कहा जाता है यही कहा था भाष्य में चलन शरीर आच्छा यदा कदा कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्त वहां भोजनादिव्यवहार होना है उसको अभी जीवन मुख्य अवस्था में है तो भोजनादि व्यवहार को निमित्त लेकर अपना स्वरूप था आकाशवत अचल रूपम उसमें था बैठा हुआ है वो आकाश के स्वाम व्यापक रूप जो अचल रूप आत्मा है उसमें बैठा हुआ दिखती है आत्मतत्व आत्मा, तुम आत्मा अपना जो स्वरूप है निकेतम अपना निकेत घर वो है जिसका ऐसा निकेत माने आश्रय आश्रय उसका है आत्मा में बैठा हुआ था आत्मस्थिति ऐसे आत्मस्थिति को विस्मृत है यदा कदाचित कभी ऐसा भूल जाता है आत्मस्थिति को भूल जाता है भूल करके अहम यदि मन्य अहम क्या करेगा फूल शरीर में करेगा मन जब यह समय आ जाता है जिस काल में ऐसा काम करता है आ, वहां तो अहम भी नहीं बोल सकता है आत्मा अहम भी नहीं हो पाएगा वो तो उतरने के बाद ही शरीर को लेकर ही अहम करेगा जब अहम मानता है तब तर। ऐसा तरा तब तर। चलो देहो निकट हो ऐसा तो जिस पुस्तकाल में चल शरीर निकट होता है उसका शरीर आश्रय हो जाता है उसका इत्यादि का ठीक है अभिवक्षित ही काल विशेष विवक्षितम व्यवहार जो व्यवहार होना है ज्ञानी का काल का कोई विवक्षित बख्ष, नहीं है कब जगेगा पता नहीं जो प्रारब्ध कर्म का संस्कार उसको कब जगा देता है कभी समाधि से भंग जल्दी हो जाता है उसका कभी पड़ा देरी में होना है आगे का भोग भोगने का जो कर्म का संस्कार पड़ा वो उसके ऊपर निर्भर है जैसे सुश्रुप्ति कभी तीन घंटे की सुस्रुप्ति कभी आधा घंटे की सुसुप्ति सुसुप्ति होती भी नहीं ऐसी स्थिति आ जाती है वही आगामी भोग जो होना है उसके लिए जो तो कर्म किया था उसके संस्कार तो जगाते हैं कोई काल का नियम नहीं है वहां ये कहते हैं अविवक्षित ही काल विशेष काल विशेष का विवक्षा नहीं है यहाँ अवेक्षित है विवक्षितम व्यवहार यहां विवक्षित क्या है व्यवहार है आगे जो व्यवहार हो ना वो विवक्षित है काल विशेष यहां विवक्षित नहीं है कभी कम समय में जग आएगा कभी ज्यादा समय में आएगा अविवक्षित है दोनों काल विशेष किन्तु विवक्षित व्यवहार है व्यवहार निमित्तीकृत जो विवक्षित व्यवहार है आगे भोजन आदि जो निमित्त बनाएगा भोजन आदि होना है उसको आगे कोई निमित्त करके आत्मस्थितिम उक्त विशेष अनुपत्ति में आत्मस्थिति कैसी है चल स्वरूप जो पूर्व में कहा अचल स्वरूप आत्मा आकाश के समान जो आत्मा है अचल स्वरूप ऐसे आत्मस्थिति जो अचल स्वरूप स्वरूप उसको विस्मृत्य भूल करके भूल जाता है उस काल में विस्मृत्यन की टिप्पणी है ना तो तो विमुखी भूया भूलना माने वहां से विमुखी हो जाता है शरीर भाव में आ जाता है तो, तो उस आत्मा से विमुखी हो जाना विमुख हो जाना शरीर भाव में आ जाता है अहंकार ममकार पर वशोभव यदा जिस काल में अहम और ममता करने लग जाएगा ये शरीर में अहम और बाहर मगान मेरा है मनुष्य हूं इधर आम बात क्यों इसमें परवश हो जाता है क्यों व्यवहार होना है कुछ कर्म है आगे व्यवहार के लिए कर्म पड़े हुए हैं संस्कार है उसका परवश हो जाता है यदा जब होगा विद्वान अवतिष्ठते जब ऐसी स्थिति में आकर तरा वे उस स्थिति में शरीर मानी चल घर वाला हो जाता है ये कहा स्वभावत स्तु अचलम आत्मस्वरूप अश्य निकेतन वास्तव में इसका जो घर आत्मस्वरूप है जो अचल घर है वास्तव में वही है इसका वास्तविक घर तो अचल घर ही है आत्मस्वरूप ही है इस ज्ञानी का ही कहा स्वभाव स्वभावत स्वरूप स्वाभाविक रूप से देखें तो अचलम आत्मस्वरूपम जो अचल आत्मस्वरूप है वही स्वरूपम एव अश्य इस ज्ञानी का निकेतन माना घर वही होता अचल घर मुख्य चल घर में सामान्य कभी हल्का फुल्का आएगा ज्यादा चलम पुनः शरीरम उपदर्शित तो विस्मरण द्वारा निकवाई थी जो चल शरीर घर कब बनता है कहते हैं जो दिखाया हुआ था हाँ आत्म, आत्मा को जो अचल आत्मा को दिखाया उसके विस्मरण के माध्यम से होता है कहा इसका समापन करते हैं निगमन करते हैं समाप्ति करते हैं कहा सोयम इत्यादि शब्दों से एवं चला चल निके तो वही जो ज्ञानी है इस प्रकार से दो प्रकार के घरवाला हो जाता है चल घर और अचल घर दो प्रकार की स्थिति में रहेगा कभी देह स्थिति में हो जाता है कभी आत्म स्थिति में हो जाता है जीवन मुक्ति दशा काल की बात है ये, ये बताया एक कहा स्वयं एवं चला चल विद्वान तो इत्यादि अभी विशेषार्थम व्यावर्तन कीर्तन अज्ञानियों के लिए हटाने के लिए ना कुछ व्यावर्तनीय वस्तुओं में उसका कथन करते हैं अज्ञानी कहाँ आश्रित रहते हैं बाह्य विषयों ना पुनः बाह्य विषय ना पुनः बाह्य विश्य, विषय विषय आश्रय बाह्य विषय में आश्रित नहीं अहमता ममता में आश्रित नहीं हो अज्ञानी जिसमें आश्रित होते हैं ऐसा वो नहीं होता ठीक है चतुर्थ पदार्थ आह य याद्र, याद्री छिको भवेत ये चतुर्थ पाद है कार्य का में उसका अर्थ कहा सच कहा सच याद्री छिको भवेत को तो याभ संतुष्ट हो जाए माने विषयों के लिए प्रयत्न न करे पुरुषार्थ न करे प्रारब्ध के अधीन छोड़ दे उसके लिए अपने दृष्टांत बना के रखे दुख के दृष्टांत बनाए जैसे रोग हम चाहते हैं चोट घाव आदि नहीं चाहते हैं कोई आकर के हमारे गले में चाकू मारते नहीं चाहते हैं दुख हम नहीं चाहते कोई भी नहीं चाहता है। एक सीटी भी नहीं चाहती तू प्राणी मात्र दुख नहीं चाहते किंतु दुख आता है तो न चाहने पर भी आ रहा है अगर सुख भी होगा तो जरूर आएगा उसी लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है दुख के लिए कोई प्रयत्न करता नहीं आता है सुख के लिए कोई प्रयत्न करता राधर देते छोड़ देगा और जिधर पुरुषार्थ करना था उधर प्रारंभ दिन छोड़ रहे आत्म प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना है मनुष्य जीवन में हो सकता अन्य जीवन में हो तो उसके लिए पुरुषार्थ करना था और उल्टा पुरुषार्थ लगा रहे विष्णु की तरफ और उधर प्रारंभ के दिन छोड़ दिया भगवान चाहे तो हो जाएगा भजन तो भगवान ठेका ले रखा भगवान भी ऐसा नहीं करते हैं अगर एक-एक करने लग जाए उनके लिए में दोष आ जाएगा सब समान है उनके लिए पर आप ही को मुक्त कर दें बाकी को न करें भगवान में विषमता दोष नहीं आएगा तो बचने के लिए भगवान क्या चाहते हैं आपके कर्म की अपेक्षा रखते हैं यदि अच्छा कर्म किया हो तो आपको ले जाएंगे उधर नहीं किया हो तो नरक की तरफ डाल देंगे भगवान ही करेंगे भगवान भैषम में दोष नहीं लाना चाहेंगे आपके कारण से भगवान कृपा तभी करेंगे आप पहले कुछ करें। यह तो यादव को भगत कह दिया अच्छा आगे ठीक है देखे परम ब्रह्मा न मत्तो अन्यता अस्थिर किंचित दीदी स्मृति संतिकरणम अभी न काल विशेष निहितम किन्तु नैरंतरण कर्तव्य हम कहते हैं भजन करना चाहिए भजन करना चाहिए साने, साने काल सुबह प्रात काल थोड़ा भजन करने ऐसा काल विशेष का कोई नियम नहीं है उसी समय करना चाहिए कोई नियम नहीं है हमेशा करना चाहिए आत्मस्वरूप का चिंतन हमेशा करना चाहिए यह नहीं कि पांच मिनट कर दिया तो हो गया बाकी खाने पीने के साधने जुटा दे रहे ये नहीं चलेगा परम ब्रह्मा इस भाव में जाना है साधक को मैं ही परमात्मा हूं परम ब्रह्म में शरीर को लेकर के अहमे तो परम ब्रह्म नहीं बोलना शरीर से ऊपर उठने के बाद बोलना शरीर शरीर बैठे हुए नहीं बोलना शरीर भाव में अहमे वह परम ब्रह्म मैं ही पर ब्रह्म हूं मैंने अहम ब्रह्मासमी न मत तो अन्य दी मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है सब कुछ मेरे में कल्पना है मेरे से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है कि दीदी स्मृति शांतिकरण ये तीयासन की धारा चलाना है अहमेव परम स्मरण का जो संत ये धारा है ये एक करने के लिए भी ये जो बोलते हैं जिसके अहम में की धारा चलाना भी न काल विशेष नियतम इसी काल में करना चाहिए उस काल में ऐसे नियम कोई नियम नहीं है किंतु नैरंतरी करते तो निरंतर करना चाहिए अहम ब्रह्माष्टमी कहने की शाम सुबह एक अगरबत्ती जलादी थोड़ा कर दिया तो हो गया ऐसा नहीं होता निरंतर करना चाहिए योग सूत्र में कहा है दीर्घकाल नैरंतर दृढ़ सत्कार से, हाँ, से भी तो भूल ऐसा है कोई भी साधन एकाएक होता नहीं है लंबे समय तक होना चाहिए एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है एक क्षण में हो गया क्या कई दिन का अभ्यास है कई महीनों का कई सालों का अभ्यास है उसको दीर्घ काल नैरंतरिय और निरंतर होना चाहिए प्रतिदिन होना चाहिए जैसे भोजन को जब से हमने जन्म लिया तब से भोजन को निरंतर करते हैं उसके समय पर हम इधर उधर नहीं करते ऐसी परिस्थितियों समय निकाल लेते हैं और भजन के लिए नहीं निकलता समय समय नहीं फुर्सत ही नहीं क्या करें फंसे हुए ही और भोजन के लिए नहीं फंसे समय निकलता है घर में मृत्यु भी हो जाए तब भी उस समय के अनुकूल कुछ लेगा क्यों उस उसने क्या समझा है इसके बिना मेरा जीवन नहीं है किसके बिना भोजन के बिना जितने भोजन में महत्ता दिया उतने इधर भी महत्ता देनी चाहिए अगर आप साधक होना चाहते हैं और सत्कार सेवित निष्ठा भी होनी चाहिए उसमें विश्वास निष्ठा क्या करें अब साधु बन गए सुबह सुबह घूमने लग जाएंगे तो लोग बोलेगे भजन नहीं करता कमरे पे सो जाओ तो अच्छा है दूसरो को दिखाने के लिए ये भी एक होगा एक होगी आपकी लालायपना उसके बिना आपको चयन नहीं बेचैन होना है उसको कहते हैं सत्कार से भी लोक लज्जा बचाने के लिए नहीं अपना कर्तव्य समझ करके काम करना है तो योग्यूत्र में कहा है कोई भी काम सिद्धि के लिए तीन बातें चाहिए दीर्घ काल नैरअर्य सत्कार से तो दृढ़ मजबूत होगा आपकी कोई भी साधना मजबूत होगी तो यहां भी वैसे करना होगा ये बोलना चाहते हैं निरंतर अहमे व परम ब्रह्म यही चिंतन चलाना होगा ये नहीं कि किसी को थोड़ा कर दिया हो गया ये ये नहीं। ठीक पेटी का अहमे व परम ब्रह्मा न मत तो अन्यस्थी मैं ही परम ब्रह्म हूँ मेरे से भिन्न कोई भी नहीं है कुछ नहीं नास्त किंचित कुछ भी नहीं यदि स्मृति संतिक मरण जो चिंतन है उसके धारा चलाना भी न कालविशेष नियतम काल विशेष में ही करना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है इसी समय में करना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है हाँ कर्म के लिए नियम है पूर्वाभिमुख होना भी पड़ेगा ये पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ कैसे भी हो करते रहो चिंता सो कर के हो उठ करके हो बैठ कर के हो चलते हो कैसे भी करो यहाँ कोई नियम नहीं है देवता देवताओं की पूजाओं के लिए नियम है यहाँ कोई नियम नहीं अपवित्र पवित्र वर्वावस्था यह स्मरित कुंडली काक्ष पवित्र अवस्था हो चाहे अपवित्र अवस्था हो जो कुंडली काक्ष भगवान है उनका जो स्मरण करता हो हमेशा पहाड़ भीतर शुद्ध रहता है ऐसा कहा है शास्त्र न काल विशेष नहीं करें किन्तु निरंतर ही करना चाहिए निरंतर करना चाहिए एक जैसे भोजन के लिए हम निरंतर करते हैं निरंतर हाँ, वैसे निरंतर होना चाहिए माने कोई हमें पूछते हैं कितने साल के साथ हुआ हम छोटा बनना तो नहीं चाहते हैं पचास साल हो गया इस जीवन बर्तन दिखाना है बोलेंगे किंतु तो पचास साल के भीतर आपने क्या पचास मिनट की भजन किया कि नहीं किया आपके मन से पूछिए आप क्या करते रहे अपने मन से आपने मन से पूछिए दूसरे से क्या पूछना क्या नैरंतरी है आपके भजन में कभी किया कभी नहीं किया और भोजन के लिए नैरंतरी है क्यों उसके महत्ता को समझ लिया है क्या समझ आ इसके बिना मेरा जीवन नहीं है भजन के महत्ता को समझा ही नहीं है असली बात यही नैरंतरी नहीं, नहीं है। और करते भी हैं तो उसमें निष्ठा नहीं है सत्कार सेवित भी नहीं आए लोग को दिखाने के लिए करते हैं फिर क्या ईश्वर अंधा है आपको ऐसे ही दे रहे निरंतर होना चाहिए अहमे व परम ब्रह्म यानी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए हमेशा मैं ही परम ब्रह्म हूँ निरंतर ये चिंतन होना चाहिए ये कहना चाहते हैं है। तत्व आध्यात्मक दृष्ट् तत्व दृष्ट् तो अप्रचितो भवेत् अचि भे तत्व आध्यात्मक दृष्टवा तत्व दृष्टवा तो बाह्यत तत्वस्तद आध्यात्मक तत्व दृष्टवा आध्यात्मिक शरीर है इसका तत्व देख करके इसको ढूंढते चलिए क्या मिलेगा रज्जू में जो सर्पादी कल्पित होते हैं उसको स्वरूप ढूंढते जाएंगे तो क्या मिलेगा रज्जु मिलेगा यहाँ भी आत्मा मिलने वाला है घुड़ेगा तो आत्मा में कल्पित है तत्व आध्यात्म दृष्टवा आध्यात्मिक तत्व शरीर आदि का जो वास्तविकता है कहा क्या है उसको छानबीन करते चलते चलते आत्मा उसको देख करके माने समझ करके जान करके तत्वम दृष्टवा तो बाह्य तब है जिसमें अहमता और ममता दो तो संसार है पृथ्वी डेरा देश मेरी जन्मभूमि ऐसा बोलते हैं बाह्य मेरा बना है ये मकान मेरा है मैं हूं मैं मेरा अहमता ममता जिसको बोलते हैं तो इसमें अहमता है इसका भी तत्व देखना वास्तविकता इसका कहां है और बाह्य वस्तु जितने पृथ्वी आदि जितने भी हैं संसार जितने भी हैं उसके भी तत्व देखेंगे उसी आत्मा ही पहुंचेगा तत्वी भूत वो शरीर और आदि दृष्टि वाला नहीं जो तत्व में पहुंच जाए जैसे रजु में कई प्रकार की कल्पना हो रही थी या रजु ज्ञान होगा तो तत्व में पहुंच जाए तत्वीभूत हो गया तत्वीभूत में अतत्व तत्वी भवतुई प्रत्यय लगा होता है अभूत तद्भावी है चुई लगता है चुई वाले पर अश चौसे दीर्घ होता है इतो हो जाता है अवर्णों के तत्वीभूत पहले अतत्व रूप में था शरीर में था अब तत्वी भूत हो गया तत्व में बैठ गया यह स्थिति है जैसे गंगी भगवती होता है ना अगंगा गंगा भगवती ऐसा करते। अस्ति योगे संपत्ति कर्तरी चुई ऐसा सूत्र है। लघु में है, कोई सिद्धांत की बात नहीं कर रहा डर लाना ही नहीं लघु में यही सूत्र क्रिभु अस्त योगे संपत्ति कर्तरी चुई क्रिधातु भू धातु अस्त धातु के योग में होता है चुई प्रत्य भूधातु है तत्वी भूतअावी वक्त बात का भी कहा है जो पहले नहीं था अब हो गया ऐसा मान में लोटा में नल का पानी रखा हुआ है गंगा नहीं था वो अब क्या करते हैं हम गंगे चमुने गोदा वही सरस्वती नरबदेश मुतावेरी जल स्म सं करते हैं तो क्या मानते हैं गंगा मान के स्नान कर लेते हैं तो अगंगा गंगा हो गई मंत्र से किसे है? मंत्र से गंगे से उन्हें गोदावरी सरस्वती नर्वदेश का बोलते हैं अरे गंगा बनाने के लिए बोला क्या बोला बनाया गंगा यमुना इत्यादि बनाने के लिए को नल के जल को कहा तो अगंगा गंगा भवती गंगी भवती हो जाता है गंगा के आकार को विकार हो जाता है वैसे यहां भी तत्वी भूता कहा चुई प्रत्यांत है तत्व शब्द से चुई लगाया हुआ है चुई का सर्वाकार लोभ हो जाता है और आकार को इकार हो गया तत्वी माने दोनों तत्वों को पहले देखना अहमता ममता कहां हो रहा है तत्व आध्यात्मिक दृष्टा ये शरीर को आध्यात्मिक कहा इसके तत्व स्वरूप को देखकर और तत्व दृष्टवा से बाह्य विषय का भी पृथ्वी आदि का भी तत्व को देखकर कल्पित में न जाए तो अहमता और ममता दोनों समाप्त हो जाना है उनका तत्व देखेंगे तो, तो आत्मा में पहुंचना है आत्मा में कब विवर्त है सब सर। शरीर में विवर्त है पृथ्वी आदि में विवर्त है विवर्त है आत्मा है दिखाई दे रहा है शरीर रूप से और पृथ्वी आदि रूप से जिसमें जिस जिस अहमता और ममता कर रहे हैं मायनेरा कर रहे हैं तत्वीभूता उस अधिष्ठान स्वरूप में बैठकर तत्वीभूत होना अधिष्ठान हो जाना कल्पित को नहीं देखना ज्ञानी कल्पित को नहीं देखेगा अज्ञानी देखता है कल्पित रज्जू को जानने वाला सर्प को नहीं देखता रज्जू को न जानने वाला ही सर्प देखता है यानी तो रज्जू को देखेगा ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मदर्शन जिसको होगा वो अहमता ममता वाले विषय को नहीं देखता तत्वी भूत वास्तविक तत्व स्वरूप होकर के उस आत्मस्वरूप होकर तदाराम उसी में रमण करने वाला हो जाता है तस्विन आराम इसमें आ रमती आराम उसी में रमण करता है आरमते तस्वीन आराम रमण नहीं करेगा तदाराम उसने आरा माना रमण करने वाला खेलने वाला अपने में खेलेगा वो तो तत्वाद भवे, जब वो तत्व में पहुंचा है फिर वहां से प्रच्युत होने न दे उस वृत्ति को माने दूसरी वृत्ति आने न दे वृद्धारण्यता है ना तमेव धीरो प्रज्ञा कुरी तब ब्राह्मण कर तो प्रकाश करेंगे कि नहीं करेंगे और कांच के बर्तन में जला दिया जाए तो प्रकाश कर करना है बुद्धि को कुठित करना माना जैसे दीपक को कुंठित करते हैं घड़े के भीतर के दीपक घड़े के भीतर ही है वो बाहर नहीं ठीक इसी प्रकार आत्माकार वृत्ति अगर बन गई हो उसी में बनाए रखना उसको दूसरी वृत्ति आने नहीं देना यही है कुंठित करना तमेव धीरो उस आत्मा को जान करे धीर पुरुष कोई कर सकता है प्रज्ञान पूर्वी त्राह्मण बुद्धि को निरोध करे उसी में नान ध्यायाम बहुम उसके बाद ये सारे शब्दों को चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है बाचो बिगलापन वाणी को कष्ट देना ही है सब शब्द बोलना वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा क्या मिलेगा बाणी को कष्ट दिया आज संसद में ऐसा हो गया आज वहां ऐसा हो गया बाणी को कष्ट दे रहे क्या कुछ मिलता आपको कुछ नहीं मिलता को कष्ट देना यह सब इसलिए उसको प्राप्त हो गया ज्ञान रूपी दीपक अगर जल गया बुझने नहीं देना भूजने नहीं देने का क्या होता है उसी का निरंतर चिन्ह में ले तो बुझ जाएगा तो बस आ जाएगी माया फिर था प्रकृष्ट शिवालम क्षण मात्र न तथा माया विद्वान बाकी परामुखम विभिन्न कहा जैसे काई पानी के ऊपर काई जमा हुआ है हाथ से हटाते हैं लगता पानी थोड़ा दिखाई पड़ा जैसा हुआ हाथ निकाल दे ज्योका त्यो हो अगर आपने निध्याशन को छोड़ दिया आत्माकार वृत्ति को छोड़ दिया तो आप शरीर बुद्धि में आगे फिर अनथों के चक्कर में पड़ जाए माया कहा पहुंचाएगी पता स्थितिया समय हो गया है ये रखते हैं ओम भद्र कर्णे सुनवा देवाद्रम पश्येद स्थिर